ज्ञान विज्ञान का है, विज्ञान का द्वितीय का अनुभव सही सहित अनुभव सहित ज्ञान को जिसको जानकर संसार से मुक्त हो जाएगा जिसको जानकर संसार बंदन से मुक्त हो जाएगा वास्तव में क्या था इगम से क्या लेना है ब्रह्म ज्ञान है ना इदं से लिया ज्ञानम श्लोक में आया है ज्ञानम का मतलब क्या तो है, तो है, तो है आगे कहा जाने वाला ब्रह्म ज्ञान तथा फूल के अध्यायों में कहा गया ब्रह्म ज्ञान दोनों अब इसके लिए जो आगे वक्षमाण है उसके लिए इधम शब्द का प्रयोग कैसे किया कहते हैं उसे बुद्धि में स्थिर करके उसे बुद्धि में इस से करके इदम इस करके से से विशेष अर्थ स्थिर करकेश्चय करने के लिए है तू विशेष अर्थ करने के लिए है यहाँ कोई विशेष बात नहीं जाती है ऐसा इदमे सम्यक ज्ञानम इदम समय ज्ञानम हो या ज्ञान ही साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है जो भी पूर्व में जो अभी आगे कहा तो जाएगा और पूर्व में कहा गया है तो यह सम्यक ज्ञान ही साथ साथ मोक्ष प्राप्ति का साधन है इससे साक्षात से होता है फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा और ब्रह्मलोक तो गया तो है, वहां भी मोक्ष होगा तो इसी ज्ञान से ठीक है कैसे यह सम्यक ज्ञान ही साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है और किन वाक्यों के द्वारा कहा गया यह ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान का होता है यथार्थ ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान वासुदेवा सर्वम कि सब कुछ सब कुछ वासुदेव है सब कुछ वासुदेव है ग्यान, ये वासुदेव नहीं है यह समझ लिया तो वो समय ज्ञान नहीं है वासुदेव ही वासुदेव से अतरित कुछ नहीं है आत्मा अयोग सर्वम इदम सर्वम आत्मा अयोग यह सब कुछ आत्मा ही है यह आत्मा मतलब परमात्मा तो सब कुछ परमात्मा है ऐसा समझना ऐसा जानना है। ब्रह्म ही है एकमय एक अल् सदैव राशि एकमय एक अल्मा ही है उससे भिन्न कुछ भी है तो इत्यादि श्रुति स्मृति ऐसा लगाएंगे यहाँ श्रुति तो ये हो गई जनचारा को झंडो जो श्रुति हो गई ना और स्मृति क्या है हो गई गीता की गीता हो ना वास्तविक स्मृति को छोड़कर सबके लिए स्मृति सबके कर और जब अलग अलग कहा जाए क्या स्मृति इतिहास पुराण तो स्मृति कहते हैं मनुवा मनुवादी महासों के द्वारा निर्मित धन प्रमृति है पराशन स्मृति हो गया स्मृति इतिहास हो गया क्या रामायण और महाभारत माधी वाल्मीकि तिय रामायण और महाभारत और पुराण अष्टादश पुराण जब अलग अलग कहा जाए और भाष्यकार शंकर को तो सबके लिए स्थिति तो सब अब देखेंगे क्या है की वास्वा सर्वम आत्मय सर्वम एकमु स्मृति सिद्धम इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध यह समय ज्ञान ही साक्षात व्राप्ति का साधन है इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध या इत्यादि श्रुति स्मृतियों से कहा गया इत्यादि कृषि कहा गया या सम्यक ज्ञान ही साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है अन्य अन्य कोई अन्य कोई मोक्ष का साधन होगा साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधन अन्य अन्य साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधन हाँ अन्य कुछ भी मतलब कर्म है या तो उपासना अन्य कुछ भी साक्षात इसका मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है ऐसा भगवत पाठ का अब देखेंगे अथ ये अन्यथा अतः अन्य अतः अतः ये अन्यथा राज्य के आरम्भ और अन्यथा इससे भिन्न प्रकार से इससे अकाथा से भिन्न प्रकार से इसते भिन्न प्रकार से जो जानते हैं अथवा तो ये कान पहले करना ये अका अन्य जो लोग इससे भिन्न भिन्न प्रकार से जानते जानते हैं इससे जानते हैं। पहले क्या कह रहे हैं सब कुछ वासुदेव हुआ। ये क्या हुआ? अब इससे क्या है यदि कि किसी को भी वो वासुदेव से भिन्न समझ लेता है तो कैसा हुआ ज्ञान वो अन्यथा अन्य प्रकार से जानना होगा ऐसा होगा अन्य प्रकार से जानना ये असा अन्य था जो लोग इससे अन्य प्रकार से जानते हैं लग गया कि वे अन्य वाले स्वामी, हाँ, स्वामी वाले होते हैं वो अपने स्वामी को कैसे मानते हैं भिन्न ऐसा मानते हैं हाँ वे भिन्न स्वामी वाले होते हैं और जो सब कुछ वासुदेव है ऐसा समझते हैं उनका स्वामी उनसे भिन्न नहीं होता है वे अभिन्न स्वामी वाले होते हैं स्वामी उनका अपना होता है अपना तो है ना अपना स्वरूप होता है उनका अन्य राजाना हुए अन्य स्वामी वाले होते हैं अपने से भिन्न स्वामी वाले होते हैं तथा बिना लोगों की छह लोका है ना कि लोगों की प्राप्ति वाले होते हैं कैसे होते हैं विनासी लोगों की प्राप्ति वाले होते हैं मतलब उनको बिनाशी लोगों की प्राप्ति होती है ठीक है जो अन्य राशे जानते हैं सबको जो असुओं समझता है वो समय ज्ञान है उस ज्ञान से साक्षात लोग है ना और जो कुछ वैसा नहीं जानते हैं भी जानते हैं ये वासुलेव नहीं ये वासु नहीं होता तो वो क्या है ए, वो अन्य स्वामी वाले होते हैं और वो विनाशी लोगों की प्राप्ति वाले होते हैं तो लगाएंगे क्या लिखा है ना क्या कन्या पहले करेंगे क्या हत ये अन्य था विदूर अन्य राज्य छोटा भवं इत्यादि सुचिद्या इत्यादि सुखियों से भी यही ज्ञात होता है क्या समय ज्ञान ही साक्षात वो का साधन है समझ जाएंगे क्या अत्योदूर अन्य राजानी लोकांती इत्यादि प्रतिद्या है क्या इधम व्यवस्था समय ज्ञान साक्षात मुख्य लग गई लग गया वैसे अनु हाँ ठीक है ये यह पैराग्राफ चेंज करके ऐसे लिखा है ना इन्होने चेंज नहीं करना चाहिए संबंध है ना हाँ अब देखना अब ये करते हैं हैं गोप्त समय गोपनीयी गुणों में दोष को निकालना हाँ और देखेंगे असूया रहता है किंतक किसे कहेंगे तो कहते हैं ज्ञानम तो ज्ञानम वही भ्रम ज्ञान है या ना ऊपर किम विशिष्टम किसके विशिष्ट या किससे सही किसके सही तो से से से से उसका अर्थ है विज्ञान सहित इसका अर्थ है विज्ञान से युक्त विज्ञान संयुक्त अनुभव सहयुक्त अनुभव मतलब उसका अपरोक्षण ज्ञान कैसा होगा अनुभव भी वैसा भी है अब देखेंगे लेना ज्ञान जिस ज्ञान को जानकर ज्ञान को जानना क्या है को जाना जाता है ना तो ज्ञान को जानने का मतलब ज्ञान को प्राप्त करना ज्ञान को जानने में क्या मतलब है विषय को जानेंगे ज्ञान को जानने का मतलब है ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त दिया संसार बंधना जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा ठीक है जो जब जो उपदेश दिया जाएगा ना तब क्या है की ज्ञान प्राप्त हो गया क्या हो गया ज्ञान प्राप्त हो गया और उस ज्ञान का जो विषय है उस विषय को ज्ञान लिया भले ही स्वरूप जान लिया जैसे की उपदेश दिया गया तो आपको उपदेश प्राप्त हो गया उपदेश प्राप्त हो गया उपदेश प्राप्त हुआ कुछ बोल हुआ आपको तो ज्ञान से फिर जो है ना किसको जाना ज्ञान के विषय को तो आप समझ गए ना ज्ञान का विषय भी आत्मा है तो आप आत्मा को समझ गए गया गलत स्वरूप जाना तो किसका है विषय को और प्राप्त किसे किया ज्ञान को प्राप्त किए हुए ज्ञान से विषय को जाना गया अब देखेंगे वहाँ वहाँ तुलना तुलना कर करके आना वहाँ क्या था यहाँ क्या था कल तुलना करना चलना जो है देख कर आइएगा कहाँ कहाँ फिर तुलना करना सच और वह वह ज्ञान पढ़ो राज विद्या राजवी पवित्रम इधम प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुखम करतुम अव्ययम राज विद्या राज्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुखम करतुम अव्यम ये जो ज्ञान है ना ज्ञान और विद्या पर ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या कहा जाता है ना ब्रम विद्या मोक्ष का साधन है सब क्या है ब्रह्म विद्या ब्रह्म तो विद्या मुक्ख का साधन है ब्रह्म तो विद्या का मतलब ब्रह्म ज्ञान तो वही ज्ञान को बताते हैं वो राज विद्या है राज विद्या मतलब विद्याओं में राजहा सभी विद्याओं में राजा सभी विद्याओं में क्या सभी ज्ञानों में, में राजा है श्रेष्ठ है है ना ब्रह्म ज्ञान तो अब देखना राजविद्या राज पवित्रम इधम उत्तम इधम इधम से क्या लेना इधम ज्ञानम है ज्ञान राज विद्या है राजभुई है राजगुरु राजगुई गुई होता है कि जो गोपनीय विषय जिसको गोपनीय रखा जाए तो गोपनीय विषयों का में श्रेष्ठ राजा है राजगुई ये मै ना गोपनीय विषयों में श्रेष्ठ तो सबसे अधिक ये गोपनीय है ये पानी योग्य है है ना इसीलिए पहले इसका ज्यादा अध्यात्म विषय का पठन पाठन ज्यादा नहीं था क्योंकि अधिकारी नहीं मिलता है तो क्यों अपना भी घर करे बोल करके कोई उत्तम अधिकारी होगा तो बताना चाहिए नहीं तो ये बताना नहीं चाहिए उसको तो धर्म कर्म सिखाना चाहिए सदाचार सिखाना चाहिए आचरण अच्छा होगा तो सब ठीक हो जाएगा तो अभी तो ये ज्यादा चिल्ला ही इसीलिए कोई ज़्यादा होता नहीं चलता में क्या है वर्षा होती है तो क्या होता है मरूभूमि में इसी संविधानगत विचार मरुभूमि में जल बर्फाने देता है कोई लाभ नहीं इसके राजभूषण का है ना धोषण है तो ये राजविद्या है राजगूहि ये राजविद्या है राजगूहि है पवित्र है और उत्तम है विद्याओं में राजा है गोपनीय विषयों में अत्यंत गोपनीय पवित्र है, है और उत्तम है पवित्र है मतलब सबको पवित्र करने वाला है और उत्तम है सबको पवित्र करने वाला है न ही ज्ञान सदृषन पवित्र विद्युत ज्ञान के समान पवित्र प्रत्यक्ष अवगमन का अर्थ है की प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है क्यार है प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है या प्रत्यक्ष जानने योग्य है और धर्म्यम धर्म से युक्त है धर्म से युक्त है कर्तुं सुसुखम करने में अत्यंत सुखद है करने में अत्यंत सुखद है है ना करने में अत्यंत सुगम है मतलब यह आसान है भगवान कहते हैं लेकिन जिसका अंतरमस्त क्या है निष्पाक हो गया है उसके लिए है कर्तुं सुसुखम करने में सुगम है अव्यम कर अवय है मतलब विनाशी अविनाशी है विनाश से कर अवीन पदों की व्याख्या अच्छा हस्त में देखेंगे राज विद्या यहाँ पर समास किया है विद्या नाम राजा यदि ऐसा समाप्त करते है राजाओं की की तब तो क्या है कि से समास होता तो षन्द्र का पूर्ण प्रयोग हो जाता नहीं क्या मतलब बोला अभी अच्छा वो बहुत क्या तो राजा किया ना उन्होंने राज नहीं यदि अल्पाश तो तोन्य समास में लगता है ना एक मिनट यदि राजाओं की विद्या ऐसा करते यदि राजाओं की विद्या ऐसा करते है ना तो राजा से क्या है कि ये शासन अगर राजा पतकड़ में कह ले तो कौन से राजा लेना है शासक लेना है या अध्यात्म जो ऊँचे है वो लेना है ऐसा स्पष्टता नहीं होती स्पष्टता नहीं होती इसलिए ऐसा समाप्त किया गया विद्या नाम राजा विद्याओं में राजा मतलब तो विद्याओं में विद्याओं में हाँ ऐसा और तब क्या होगा जब विद्या नाम राजा ऐसा समाप्त करेंगे तो जब ऐसा समाप्त करेंगे तो यहाँ पर षठी सूत्र मतलब सूत्र से क्या होता है और सजा होकर पूर्व पूर्व किसका होता है पूर्व hmm. प्रयोग किसका होता है समास विधायक सूत्र में जो तो प्रथम निर्देश होता है ना जनसंज्ञा तो तो तो का पूर्व प्रयोग है तो समाज विधायक है तो विद्या का लेकिन एक सूत्र है राजदंताधि सुर्म राज में जो पद पढ़े गए हैं उसमें पूर्व प्रयोग के योग्य जो पद होता है उसका फर्मिकास होता है और पूर्व प्रयोग के योग्यो निकास हो जाएगा किससे राजदु परम रूप से हो गया है ऐसा तो राज विद्या क्या हुआ विद्याओं में राजा विद्याओं में श्रेष्ठ कौन है ये ब्रह्म विद्या क्यों श्रेष्ठ है जैसे दीप्ति अति दीप्ति अतिशयत्वा अत्यंत दीप्ति होने के कारण या अत्यंत शोभावान होने के कारण अत्यंत शोभा होने के कारण अत्यंत शोभा किसकी है ये ब्रह्म की ब्रह्म विद्या की है अब देखेंगे तो अत्यंत शोभा अब देखो जिसको फूल दिखाई देते हैं ना तो उसको मालूम हो जाता है ये फूल क्या है ना तो, तो, तो ऐसे जिसको स्पष्ट दिखाई देंगे तो उसको लगेगा ये ज्यादा कल्याणकार है ना ऐसा तो ये क्या है की द्वितीय का अर्थ है कि अत्यंत दीप्ती होने के कारण अथवा अत्यंत सुंदरता होने के कारण अत्यंत शोभा होने के कारण द्वितीम विद्या ही सर्विद्या क्योंकि इम ब्रह्म विद्या या ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं में अत्यंत प्रकाशित होती है क्योंकि यह ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं में अत्यंत दीप्त होती है या अत्यंत प्रकाशित होती है या अत्यंत शोभावान होती है लगी लग गया क्यूँकी या ब्रह्म विद्या सभी ब्रह्म विद्याओं में अत्यंत शोभावान होती है अत्यंत शोभा पाती है इसलिए सुखिया कहा गया राज विद्या कहा गया राज यही है अब देखेंगे कथा राजगुम राजगुम करते क्या है नाम राजा है यहाँ भी वही राज अनुसार करा कि मतलब गोपनीयों में राजा और पवित्रम करते पावनम और पावनम करते कर पावन करने वाला या पवित्र करने वाला है ब्रह्म ज्ञान क्या है पवित्र कर्थ यहाँ पर क्या है पवित्र करने वाला क्या इस अर्थ पवित्र करने वाला पावनम कर पवित्र करने वाला एकदम उत्तम या उत्तम है दो शब्द आए पवित्रम और उत्तम मतलब ये पवित्र है और उत्तम है तो इसका पवित्र कर्ष किया पावन अच्छा पवित्र कर्ष क्या किया पावन और उत्तम है तो इसका अभिप्राय क्या इन दोनों पदों का पावन कर कर् पवित्र करने वाला है ना और उत्तम भी कह दिया तो वर्ष सर्वे शाम पावन नाम के सभी पवित्र पदार्थों को पवित्र सभी पवित्र पदार्थों के पवित्र करने का कारण सभी पवित्र पदार्थों की शुद्धि का कारण सभी पवित्र पदार्थों की पवित्र सभी पवित्र पदार्थों की पवित्र करने का कारण लग जाएगा सभी पवित्र पदार्थों को पवित्र करने का है. जो को भी करने वाला है ये जो माने जाते हैं उनको पवित्र करने का कारण क्या है ब्रह्म है इदम ब्रह्म ज्ञानम या ब्रह्म ज्ञान कौन है ये पावना नाम शुद्धि कारणम कौन है यहाँ उत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान यहाँ हाँ यह उत्कृष्ट ब्रह्म सभी पवित्र पवित्र को भी पवित्र करने वाला है अब इसी को बताते हैं अनेक जन्म धर्म धर्म जो धर्म धर्म व्यक्ति पूर्ण पाप करता है वो कब से करना शुरू किया है अनेकों हजारों जन्म से करता चला रहा है तो बहुत सबसे संस्कार पड़े हुए है अनेक हजार जन्म में अनेक शाहजनों में संचित अनेक शाहजनों में भी संचित ऐसा कर लेना अनेक शहस जनों में भी संचित धर्मा धर्म आदि रूप की, अच्छा मूल सही धर्मा धर्म आदि रूप कर्म को मूल सही धर्मा धर्म आदि रूप धर्मा धर्म मतलब क्या हुआ पूर्णा मूल सही धर्मा धर्म आदि रूप कर्म को क्षण मात्र में भस्म कर देता है क्षण मात्र में भस्म कर देता है कौन भस्म कर देता है ज्ञान इसलिए क्या बोला यह बहुत पवित्र है कि सभी अपवित्रता को क्षण मात्र में जला देता है सभी अनेकों हजार अनेको जन्म में भी संचित मूल सहित धर्मा धर्म आदि कर्मो को क्षण मात्र में भस्म कर देता है दग्ध कर देता है तो जो अपवित्र पदार्थ को तो जला दिया बहुत पवित्र हो गया यथा कम पहले करेंगे यथा अनि जन्म संचितम क्योंकि अनेको हजारों जन्म में संचित अनेको हजारों जन्म में भी संचित धरा मूल सहित धर्मा धर्म आदि रूप कर्म अनेको हजारों जन्म में संचित क्या है कर्म और कैसा कर्म धर्म धर्मा आदि रूप कर्म किसके सहित मूल सहित संचित तो धर्मा धर्म आदि रूप कर्म है और किस कारण संचित है मूल के कारण किस कारण संचित है और ये मूल सहित जला देता है ठीक है अनेकों हजारों जन्मथाकर्थ है क्यूँकी क्यूँकी अनेकों हजारों जन्म में भी संचित धर्मा धर्मवादी अनेकों हजारों जन्म में भी संचित मूल सहित धर्मा धर्मवादी रूप कर्म को मूल संचित नहीं है संचित तो कर्म है पर मूल सहित धर्मा धर्मवादी रूप कर्म को क्षण मात्र में जला देता है यथाकर्ष इसलिए क्यों क्यूँकी जला देता है अविद्याल है अतःत्व क्यों वक्तव्य इसलिए उसकी पवित्रता के विषय में क्या कहना ता के विषय में मतलब क्या उसकी कुमारता के विषय में क्या वर्णन किया जा सकता है मतलब बहुत ज्यादा पवित्र है इसलिए क्या कहना है कितना ज्यादा पवित्र है लग जाएगा किन क्या प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्षावगम करते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष अवगमो यश प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से या प्रत्यक्ष अनुभव होता है जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है जिसका उसे क्या कहेंगे प्रत्यक्षी की तरह सुख सुख आपको हो और परोक्ष बना रहे ऐसा होता है क्या जो सुख आपको हो परोक्ष हो तो ऐसा होता है, तो तो ते ते है क्या तो कहते हैं सुख सुखादी की तरह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जिसका उसे क्या कहते हैं प्रत्यक्षावगमन प्लस सुख सुखादी की तरह प्रत्यक्ष अंगों में आने वाला सुखादी की तरह प्रत्यक्ष अंगों में हाँ सुख दुख कभी भी ये क्या है परोक्ष नहीं होते हैं ये प्रत्यक्ष होते हैं दूसरे की कभी परोक्ष होंगे कभी अपरोक्ष होने और सुख दुख हमेशा अप्रोक्ष ही होंगे अब देख ना अनेक गुणवत्ता अनेक गुणों से युक्त वस्तु भी धर्म विरुद्ध देखी दे जाती है अनेक गुणों से युक्त वस्तु भी धर्म विरुद्ध जैसे कोई प्रणाली तो को सबके लिए है? है भिरु भिरु क्या है विरुद्ध है कैसी है वो धर्म विरुद्ध क्या है अनेक गुणों से युक्त लेना है ऐसे बोध विषय है ना बहुत जैसे कि बहुत कोई बोले ये औषधि तो धाने से सब रोग ठीक हो जाएंगे अब वो औषधि पवित्र वस्तु तो क्या होगा धर्म विरुद्ध हो जाएगा ना तो अनेक गुणों से युक्त पदार्थ भी धर्म विरुद्ध देखा दे जाता है लग गया अनेक गुणों से युक्त वस्तु भी धर्म विरुद्ध देखा दे दे जाता है तथा आत्मज्ञान धर्म विरोधी ना उस प्रकार आत्मज्ञान धर्म विरोधी नहीं आत्मज्ञान धर्म विरोधी क्यों धर्म्यम धर्म्यम क्या धर्मांत अन धर्म से युक्त है है ना अपेतगर होता है और यहाँ अनपे पर है ना अनुक्त तो है देखना, दू ऐसा होने पर भी धर्म से युक्त भी क्या होती है दूसम्पाद्य हो सकती है ऐसा होने पर भी दूसम्पाद्य हो सकता है दूरपाद्य का प्यार है करने में कठिन करने में कठिन ऐसा होने पर भी करने में कठिन हो सकता है अतः हा इसलिए भगवान कहते हैं क्या सुखम समझाने के लिए क्या कहते हैं करने में क्या है सुगम है यथा रत्न विवेक ज्ञानम जैसे रत्नों का विवेक ज्ञान करने में सुगम है रत्नों का विवेक ज्ञान होगा कि ये ही है ये माणिक है ये गोमेद है ये अमुक रत्न है क्या होता है नाम भी पता नहीं ये नीलम है तो जैसे उसको उसका ज्ञान जो है ना बहुत सुगम है कहते हैं हमारे तो यहाँ वही से भी जैसे रत्नों का विवेक ज्ञान जैसे रत्नों का विवेक ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत सुगम है वैसे, जैसे रत्नों का विवेक ज्ञान करना रत्नों का विवेक ज्ञान करना सत्र सुगम है, वैसे करना से है। तो नाम कर्म नाम अल्प परिश्रम से शह क्या होगा अल्प परिश्रम वाले कर्म मतलब अल्प परिश्रम से क्या ठीक है अल्प परिश्रम से होने वाले तथा सुख सम्पाद्या नाम सुख पूर्वक होने वाले कर्म नाम के दो विशेषण है अल्प परिश्रम से होने वाले और सुख से होने वाले अल्प परिश्रम से होने वाले और सुख से होने वाले कर्मों का अल्प कर्मों का अल्प फल अल्प फल तुमका क्या अर्थ है अल्प फल क्यों अल्प फल होगा अल्पम फलम ऐसा अल्पम फलम तो अल्प जिनका है उन्हें क्या कहेंगे अल्प है ना ये अल्प फलानी अल्प फल वाले हो गए ना तो अल्प फल का बोगरी समाज करने पर अल्प फल का क्या अल्प फल वाला अब इसको कर देंगे तो क्या होगा अल्प फल वाले में रहने वाला था अल्प फल है ना तो अल्प फलत अल्प फल हो गया चलिए बोगरी समाज करने से अल्प फलत हो गया अल्प परिश्रम से किए जाने वाले तथा सुखपूर्वक किए जाने वाले कर्मों का अल्प फल क्या तथा कठिनाई से किए जाने वाले कर्मों का महाफल देखा जाता है कठिनाई से किए जाने वाले कर्मों का महाफल देखा जाता है चलना है तो ना। यह, है ना चल रही है अल्प फल अल्प परिश्रम पूर्वक किए जाने वाले तथा सुख से किए जाने वाले कर्मों का अल्प फल और कठिनाई से किए जाने वाले कर्मों का महाफल देखा जाता है तू तो इधम सुख सम्पादित्वांत सुख से किए जाने के कारण फल का छ होने से इसका छ होता है अथवा तो तो छ होता है फल के छे से छ होना समझो देखिए पूर्ण पूर्ण कर्ण का फल क्या है स्वर्ग प्राप्ति स्वर्ग भोग स्वर्ग भोग किसका फल है कुंभ का फल है और फल समाप्त हुआ इसका मतलब स्वर्ग समाप्त स्वर्गभोग हाँ कुंड का फल समाप्त हुआ मतलब स्वर्ग हुआ को ध्यान देना कि फल या क्या कि कूर्ण का फल समाप्त होने से कुंड रहेगा तो फल के समाप्त होने से क्या कहा जाता है कि कूण समाप्त हो गया तो फल के समाप्त होने से पूर्ण समाप्त होता है किसका फल का फल तो फल के समाप्त होने से पूर्ण समाप्त होता है अब ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है मोक्ष तो ब्रह्म ज्ञान का फल जो मोक्ष है वो फल समाप्त होता है क्या तो फल के समाप्त होने से यह समाप्त होगा इस दृष्टि से उसको क्या कहा गया अब क्या है वो अगुनाशी है है ना तो फल के समाप्त होने से समाप्त होगा क्या इस दृष्टि से कहा अगुनाशी है पंक्ति लगाएंगे इसको तू इधर किंतु यहाँ सुख से की संपन्न होने के कारण है सुख से सम्पन्न नहीं है ये ब्रह्म ज्ञान ये तो पहले के पास में आती है ना अल्प प्रश्रम से दिए जाने वाले कर्म का अल्प होता है जो वैदिक कर्म है ना आसानी से संपन्न हो जाते हैं वो अल्प फल उनका होता है जो बड़े परिश्रम पूर्वक किए जाते हैं वैदिक कर्म उनका क्या होता है बड़ा फल होता है और तू ईदम सुख संपाद कि संपन्न होने के कारण या किन्तु इसे सुख किए जाने के कारण हलके छह से इसका छह होता है ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर चक्र से लेकर यहाँ से पूर्व पक्ष है ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सुख पूर्वक किया जाता है किंतु इसे सुख किए जाने के कारण फल के से क्षय होता है ऐसा पूर्व ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होता है अतः इसलिए कहते हैं भगवान हम तो देखेंगे ना ऐसा देखना कर्मवत फलता अतना कर्म की तरह फल से इसका व्यय नहीं होता है कर्म की तरह फल से इसका क्षय नहीं होता है फल से इसका छता न फल के छह से इसका छय नहीं होता है कर्म फल के छय कर्म का के फल के छह से किसका छय हाँ और कह सकते हैं कर्म के, के, तो के फल के छह से कर्म का छह तो वैसे भी ज्ञान के फल के छह से ज्ञान का छह होगा क्या लगाएंगे कि ऐसा जैसे कर्म की तरह फलता इसका छह नहीं होता है या कर्म की तरह फल की छह से इसका छह <ammo> नहीं होता इसलिए अव्यय है है ना अर्थात श्रद्धेयम इसलिए श्रद्धे इसलिए आत्मज्ञान श्रद्धेय है इसलिए आत्मज्ञान अव्य है और श्रद्धेय है हालांकि आत्मज्ञान भी दृष्टि रूप है शुरू भूत ज्ञान जो, जो ब्रह्म अपना स्वरूप है वो तो क्या है नित्य और जो जो ज्ञान कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है तो जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो शुरू स्वरूप ज्ञान है क्या वो तो महावास्तु से जन्म होता है तो जो जन्म ज्ञान होता है वो वृत्ति रूप होता है और वृक्ष रूप ज्ञान कैसा होता है नित्य ज्ञानित होता है ना तो वो क्या है कि व्यय ही होता है तो यहाँ अव्यय क्यों कहा गया है क्योंकि फल से इसका है ठीक है ना है, है।, तो है। इसलिए ये फुना जो लोग धर्मस्य आप धर्म से हस्ते परंतु आप आप्राप्त मामन से मृत्यु संसार वर्तमानी परम तक अस्थ धर्म से ये परम पुरुष इस धरु में श्रद्धा न रखने वाले पुरुष इस धरु में श्रद्धा न रखने वाले शुरू से यहाँ पर ये जो धर्म शब्द का चल रहा है धर्म ज्ञान का ज्ञान का चल रहा है ना तो इस ज्ञान के लिए धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ है ठीक है न मतलब इस आत्मज्ञान रूप तो धर्म में श्रद्धाना रखने वाले पुरुष इसमें हाँ उसी को प्रशन चलना धर्म से वही लेना है इस आत्म ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धाना रखने वाले पुरुष माम अप्राप्त मुझे प्राप्त न करके मुझे प्राप्त न करके मृत्यु संसार वर्तनी निवर्तन से मृत्यु युक्त संसार के मार्ग में मृत्यु से युक्त संसार का मार्ग मृत्यु से युक्त है ना इसमें बार बार मृत्यु होती है ऐसे मार्ग में चलने वाला कोई बार बार गिरे बार बार बार तो बार यहाँ मर जाता है बार बार पैदा हो जाता है बार बार पैदा होता है बार बार मरता है अब देखो किसान लोग जो है ना गेहूं धान बोते हैं फसल हर साल नष्ट होती है हर साल पैदा हो जाती है कितना जो है घास निकलती है कितनी तो मर जाती है ऐसी आई और तो मार्ग तो मार सब ऐसे प्राणीदार होते रहते हैं तो इस तरह हुआ की मृत्यु से युक्त संसार मार्ग में मृत्यु से युक्त संसार के मार्ग में झलते रहते हैं यह चक्कर काटते रहते हैं सत्या परम तप्य ये धा ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रखने वाले पुरुष माम अपरा मुझे प्राप्त न करके मृत्यु से युक्त संसार रहते रहते हैं कभी समाप्त होगा इसमें घूमते रहो अंत का निकलना मुश्किल है यदि इसमें श्रद्धा नहीं होगी तो और श्रद्धा होगी तो उसको संपन्न करेगा इसी भी बात है श्रद्धा हो फिर कर्म कर न सके ये संभव नहीं है श्रद्धा से संहित श्रद्धा से रही श्रद्धा से धर्म कैसा आत्मज्ञान से की से धर्म से ना श्लोक में तो आत्मज्ञान से धर्म से आत्मज्ञान रूप धर्म अस्ते अब जैसा हम अन्न विक्रम से पढ़ते हैं अस् आत्मज्ञान से धर्म से अस्त्मज्ञान से धर्म से स्वरूप क्या तत् श्रद्धा विरही आश्रद्धा धाना का क्या श्रद्धा विरही अस्ते आत्मज्ञान से धर्म से स्वरूप क्या तत्फले श्रद्धा विरहीद इस आत्मज्ञान रूप धर्म इस आत्मज्ञान रूप धर्म के स्वरूप में और उसके फल में आत्मज्ञान रूप धर्म के स्वरूप में मतलब आत्मज्ञान रूप आत्मज्ञान का स्वरूप क्या आत्मज्ञानी है स्वरूप का रूप आत्मज्ञान का स्वरूप क्या आत्मज्ञानी तो इस आत्मज्ञान रूप धर्म के स्वरूप में और उसके फल में उसका फल क्या है मोक्ष इस आत्मज्ञान रूप धर्म के स्वरूप और फल में श्रद्धा न रखने वाले नास्तिक श्रद्धा न रखने वाले क्या है? हाँ जो नास्तिक कहते हैं नास्तिक नास्तिका है, है? जिसके मत में क्या है प्रमुख में प्रोक नहीं है मोक्ष नहीं है नहीं है वो कहते हैं नास्तिक है वो श्रद्धा न रखने वाले नास्तिक है तो क्यों नास्तिक है कहते हैं क्योंकि पाप कर्म करने वाले हैं पूर्व जन्मों में बहुत पाप किया है इसलिए क्या है कि उसमें श्रद्धा नहीं हो रही है नास्तिक बने हुए है, है? है।, तो है? नास्तिक है और पाप कर्म करने वाले हैं अब कैसे है ये इन्ही का जो वर्णन चल रहा है दे मात्र में अन्न से पढ़ता हूँ दे मात्र आत्मदर्शनम अशुरा नाम उपनिष्दम मात्र आत्मदर्शनम ए अशुरा नाम उपनिष्दम दे मात्र आत्मदर्शनम दे मात्र को आत्मा समझना मात्र को मतलब को आत्मा जान मात्र को आत्मा समझना या देव मात्र में आत्मबुद्धि आत्म ये क्या है देव मात्र में आत्मबुद्धि ये असुरो का उपनिषद है या असुर का रहस्य है असुरों का रहस्य है ना देव मात्र को आत्मा समझना रूप असुर के रहस्य को असुरों के रहस्य को प्राप्त करने वाले असुरों के रहस्य को सचेतनता का उपनिषद को प्राप्त किया है असुरों का रहस्य क्या है हाँ को को यदि कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना नहीं करता है तो सब इसी टोपी की है सब कुछ दे के लिए तो किया जाता है भजन करके जो कुछ भगवान को पाने के लिए भजन किया जाता है उसको छोड़कर जितना प्रयास है सब किसके लिए दे के लिए ही तो है ये अब देखेंगे असुरों के रहसों के रहस्य को ही प्राप्त करने वाले असुर्ण नाम करना असुरों के रहस्य को ही प्राप्त करने वाले इंद्री लोलूप मनुष्य कहते मनुष्य असुत्र कहा मतलब इंद्री लोलुक पुरुष से उसका अर्थ है अपने प्राणों को ठीक करने वाले मतलब इंद्री लोलूप पुरुष से परंत अब प्राप्त माम परमेश्वरम मुझ परमेश्वर को प्राप्त ना करके तो, तो ऐसे लोग होते हैं तो उनको जो है ना कि भगवान की प्राप्ति की तो शंका भी नहीं होती किसी किसी भगवान उनको मिलेंगे या नहीं ऐसी बहुत लोगों को शंका भी जीवन में नहीं होती ऐसा देखेंगे मत प्राप्त ना आयो आसंका कि मेरी प्राप्ति के विषय में तो आशंका ही नहीं होती उनकी आशंका करते शंका है ना मेरी प्राप्ति के विषय में तो शंका भी नहीं होती बहुत लोग साधना करते हैं शंका कभी होती है कब मिलेंगे ऐसा हो जाता है इस तरीके से मिलेंगे कि नहीं कब मिलेंगे बहुत लोगों को शंका भी नहीं होती है। नहीं है इस बात के ऊपर ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते मानते हैं ऐसा यह है कि मेरी प्राप्ति के विषय में असंख्या नहीं होती है और इसका मतलब है मत प्राप्ति मार्ग साधन भेद की मेरी प्राप्ति के मार्ग के साधन विषय भगवान की प्राप्ति का मार्ग कर्म ज्ञान उपासना है उपासना ही भक्ति है मेरी प्राप्ति के मार्ग के साधन विशेष भक्ति मात्र को भी प्राप्त न करके भक्ति मात्र को भी प्राप्त हाँ मतलब यह है कि भक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं भक्ति भी अभी ज्ञान होगा शंकर की प्रक्रिया अनुसार तो मेरी प्राप्ति के मार्ग से साधन विशेष साधन वेद का क्या है यहाँ पर साधन विशेष भक्ति मात्र को भी प्राप्त न करके उनको भक्ति भी नहीं मिलती है ज्ञान आगे क्या होगा निवर्तन से अर्थ निश्चय अवर्तन निश्चित रूप से संसार में घूमते रहते हैं मतलब कहाँ घूमते रहते हैं तो मृत्यु मतलब तो मृत्यु तो बताते हैं, इस हैं। मृत्यु संसार वर्तमानी या मृत्यु संसार का अर्थ है मृत्यु युक्त है संसारा है कैसे इसका अर्थ होगा मृत्युना युक्त मृत्यु युक्त मृत्युना युक्ता इसी और मृत्यु युक्ता कर्मधारी समाज मृत्यु संसार युक्ताचार हो संसार्था सिद्ध है उत्तर पद लोक अशोक संख्यान के द्वारा युक्त तो पद का अर्थ हो जाएगा युक्त तो पद का हाँ लोक हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा मृत्यु संसार उसका संसार मृत्यु से युक्त संसार और तथ्य वर्त में मतलब मृत्यु से युक्त संसार का मार्ग क्या है उसका कौन सा राष्ट्र है तो देख लो दिखा रहे नरक और प्रिया की प्राप्ति का वर्तन का क्या होता है मार्ग तो मार्ग कैसा है नरक और के योनि आदि की प्राप्ति का मार्ग मतलब नरक प्राप्ति का मार्ग और प्रिय योनि की प्राप्ति का मार्ग तो मृत्यु युक्त संसार का मार्ग यही है नरक की प्राप्ति का मार्ग और प्रिय योनियों की प्राप्ति का मार्ग दश्मी में वो वर्तन उसमें ही बने रहते हैं उसमें ही चक्कर काटते रहते हैं ये अथवा अर्जुनम अभिमुखी आ स्थिति के द्वारा अर्जुन को अभिमुख करके कहते हैं यदि किसी को कोई बात सुनानी हो अब वो व्यक्ति आपको संभावना हो कि ये उपेक्षा कर सकता है हमारी बात की तो जिस बात को कहना है खूब प्रशंसा कर दो तो कहें कोई हाल होकर में सुनेगा तो भगवान ने प्रशंसा कर दी ना क्या राज्य में ऐसा बोल दिया यज्ञात्वामोक्ष है ना ऐसा प्रशंसा कर दी और फिर जो श्रद्धा नहीं करते हैं वो चक्कर काटते हैं तो कहते हैं स्तुति के द्वारा अर्जुन को अभिमुख कर मत स्थानी स्थानी मया सतम सर्वं जगत जगत मत स्थानीय सर्वभूता न्याय अवस्थिका तेसु अवस्थ्यता लगाएंगे प्रथम सत्यम इधम है न मैं अव्यक्त मूर्तिनादम मैं अव्यक्त मूर्तिना जगत प्रथम या संपूर्ण जगत व्याप्त है ईसा वाक्यम इदम सर्व्यम समझाया है अब ध्यान देंगे जगत क्या जगह जदद। वहां भी सकते है अब देखेंगे मया अभ्य मूर्ति नाम के द्वारा एकदम के द्वारा संपूर्ण जगह है दिए। दिए। दिए। दिए। दिए। दिए। अब ये तो व्याप्त हो गया जगत व्याप्त हो गया जगह तो व्यापक कौन हो गया भगवान सब कुछ नीचे व्याप्त है अब देखेंगे मत सर्वभुतानी मत स्थानीय संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है इसमें स्थित है संपूर्ण प्राणी भगवान में भगवान ही सबके आधार है और क्या अहम सेना और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ सुनिए संपूर्ण प्राणी में तो भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे में स्थित है मैं उसमें स्थित नहीं हूँ जैसे ध्यान देना एक घटी जो है भूतल में रखी हुई है तो ये घटी किसमी स्थित है भूतल में घटी भूतल में स्थित है तो इसका आधार कौन है भूतल तो अब ध्यान देना तो सब कुछ भगवान में स्थित है और भगवान क्या है सबके आधार है पर फिर कृष्ण ने ये जो कहा कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ इसका मतलब देना जैसे आपका आधार भूतल है आपके शरीर का आधार भूतल है ना इस घड़ी का आधार भूतल है ऐसे ही भगवान का आधार है क्या ये <गैख> भगवान का आधार है क्या ये तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ मतलब आधे रूप से स्थित नहीं हूँ यहाँ आधार है भूतल और आधे को घड़ी तो ये आधे रूप से भूतल में स्थित हो रही है आप आधे रूप से आसन कर रहे स्थित है तो भगवान आधे रूप से इसकी क्या मतलब तो आधे रूप से भी नहीं। तो भगवान नहीं। नहीं सब, सब पर है ना मतलब भगवान आधार आधार उनका नहीं है ये मतलब भगवान है उन्हें भी पर उसमें उनका आधार नहीं है और भगवान आधे रूप से नहीं है अब देखेंगे यथाया मन या परा भावा भावा करते यहाँ स्वरूपम मेरा जो स्वर्शरूप है मेरा जो स्पर्शरूप है यहाँ भावा कर स्वरूपम तेन करके उस पर स्वरूप के द्वारा व्याप्तम सर्वम इदम जगत यह संपूर्ण जगत व्याप्त है अव्यक्त मूर्ति न करते देखेंगे न व्यक्ता मूर्ति यश है सह अव्यक्त मूर्ति न व्यक्ता मूर्ति यस सह अव्यक्त मूर्ति मूर्ति करते स्वरूपम जिसका स्वरूप व्यक्त नहीं है किसका स्वरूप व्यक्त नहीं है मेरा जिसका स्वरूप व्यक्त नहीं है किसका मेरा हमें अव्यक्त मूर्ति है उसका स्वरूप व्यक्त नहीं है मतलब इंद्रियों का विषय नहीं है वो करण का विषय है करण का विषय नहीं है भगवान का स्वरूप जो है ना परमान स्वरूप इंद्रियों का विषय नहीं है तो यहाँ पर अभ्यक्ष मूर्ति आपने क्या बनेगा अभ्यक्ष मूर्ति ना उद्यक्त मूर्ति के द्वारा अव्यक्त मूर्ति ण अगोचर स्वरूप मुझे द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है लगाएंगे कि क्या कि मेरे मेरे के है? या मुझ मुझ मेरे मेरे परस्वरूप अव्यक्त मूर्ति के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है अथवा कहेंगे मुझे करण अगोचर स्वरूप के द्वारा ये संपूर्ण जगत जाते है सब भूतानी मत स्थानी सभी भूत मेरे में स्थित हैं तस्वीन मई मुझ में किसमें अव्यक्त मूर्ति में सभी भूत स्थित है ना मत स्थान का अर्थ करते है वास्तव मई स्थितानी मत स्थानी का क्या है मई हाँ तस्वीन मई स्थितानी और मई से ज्यादा ना अभ्यूर्ति मुझ अभ्य मूर्ति मुझ अभ्य मूर्ति में स्थिति मत स्थानी का अर्थ हो गया भूतानी का ब्रह्म आदि से लेकर के चीज ब्रह्मा आदि से लेकर आदि से लेकर भूत मेरे में स्थित है न ही निरा चीज भूतम व्यवहार आए और कल इसका अर्थ है कि आत्मा के बिना कोई भूत आत्मा के बिना कोई भूत आत्मा के बिना कोई, कोई प्राणी होता है आत्मा के बिना कोई भी भूत व्यवहार के लिए समर्थ नहीं होता है आत्मा के बिना किसी भूत का कोई व्यवहार हो सकता है चलना चलना आना जाना बोलना ये कुछ भी आत्मा के बिना कर क्योंकि तो क्योंकि आत्मा के बिना कोई भूत व्यवहार करने में समर्थ नहीं होता है अतः मत स्थानीय इसलिए सभी भूत मेरे में स्थित हैं मतलब मेरे में स्थित है इसका मतलब मुझ आत्मा के द्वारा आत्मवत्व निश्चित है मुझ आत्मा के द्वारा आत्मवत्व निश्चित है, है आत्मवत् मुझ आत्मा के द्वारा आत्मवत्त होकर स्थित हैं। आत्मा कौन है भगवान तो आत्मा करे आत्मवत का आत्मा वाले कौन हुए सभी भूत तो ये सभी भूत किसके द्वारा आत्मा वाले हैं भगवान भगवान के द्वारा आता मत स्थान कर मुझ आत्मा के द्वारा मुझ आत्मा के द्वारा आत्मवत्त होकर स्थित है आत्मवत्त होकर के जैसे कोई धनी व्यक्ति किसी को धन दे दे तो धनी के द्वारा धन वक्त होकर दूसरे की स्थिति होगी धनी के द्वारा धन वक्त होकर के दूसरे की स्थिति होगी वैसे ही मुझ आत्मा के द्वारा आत्मत्त होकर के स्थित है या आत्मा के द्वारा आत्मवान होकर स्थित है क्या कहेंगे आत्मा के द्वारा आत्मवान होकर आत्मवत्त देखो मुझ आत्मा के द्वारा आत्मवत्व रूप से स्थित है मुझ आत्मा के द्वारा आत्मवत्व रूप से अथवा भू आत्मा के द्वारा आत्मवान होकर स्थित है मुझ आत्मा के द्वारा आत्मवान होकर स्थित है अतः मई इस्थित, स्थितानी सिंह चिंता इसलिए मेरे में स्थित है ऐसा कहा जाता है लगाइए उन भूतों का मैं ही आत्मा हूँ उन भूतों का मई ही आत्मा हूँ अतः मैं ही, ही आत्मा हूँ इसलिए तेजिका इसलिए उन भूतों में स्थित हूँ ऐसा मूल बुद्धि वालों को ज्ञात होता है उन भूतों का मैं ही आत्मा हूँ इसलिए उन भूतों में स्थित हूँ ऐसा मूल बुद्धि वालों को ज्ञात होता है क्या कि भगवान आधे रूप से स्थित है या मूल बुद्धि वाले समझते हैं और भगवान है सब वे आधे बुद्धि आधे रूप से तो नहीं है ना सब में होने पर भी आधे रूप से नहीं है जो आधे रूप से स्थित मानते है वो मूड बुद्धि वाले कहे है ना हाँ अब ध्यान देना अतः इसलिए कहता हूँ ना आज अहम से शुभ भूतेशु में उन भूतों में स्थित नहीं हूँ ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णम ग्यूनस पोर्णमादाय